असमवाय कारण का लक्षण दोबारा करने के लिए कुछ रोहन का रोने कारे न कारण संवेदन सत्कारणम असमवाय कारणम यथातंत्र पड़स्य तंत्र पड़ रूपस्या मूल में था जिसका न्याय बोधिनी में दो भागों में विभक्त करके लक्षण किया था असंवाय कारणम द्विविधाम कार्य न सह एक संवेदन सच्य कारणे संवेदन को अलग करके लक्षण बनाए थे उनमें से कारण जो लिए हैं है स्व्य समवाय कारण नहीं करते वहाँ न्यायुद्ध निकार मूल के अनुसार चलते हुए स्व कार्य उसके अपने समय कारण के साथ एक अधिकरण में अवयवीगत गुण अवयवीगत गुण कुछ कार्य के प्रति हम समय कारण ढूंढते हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए कभी उसका अपना जो समय कारण है न पटरू का समय कारण कौन है पट कुछ पट के साथ एक अर्थ है अर्थ उस पट भी जो संवाय कारण कौन तंतुओं में विद्यमान समवाय समान जो कारणभूता वस्तु है कौन है वो तंत्र उपाधि अर्थात अवयगत गुण ये कुछ अवैव गुणों के प्रति असंवाय कारण होते हैं तो कार्य हो गया स्व कार्य सबसे पटु उपाधि उसका अपना कारण है संवाय कारण पट तुष्के कारण सह अर्थक्य स्व्य समवायि सह एक किया अतएव अवयवी अर्था जन्य द्रव्यवत्य जंग द्रवि से तात्पर्य बता लिया हूं क्या है वो पृथ्वी जल तेज वायु का तृणुप से ले ग्राह ब्रह्मांड पर्यत जो कार्य है वो लेना क्योंकि परमाणु अवय भी नहीं है जो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु हैं वो अवय भी नहीं होते वो तो सदा अवय रूप है अवय होता है उससे अवय भी बनते है वो तो खुद अवय कभी है नहीं और आकाश वो अखंड रूप है ना अवैवात्मक है वह ना अवैध आत्मा कार्य होना है नहीं और काल दिप्यात्मा ऐसा व्यापक तत्व है अखंड रूप ही है मन भी परमाणु रूप का दिया अतव मन भी अवयवात्मक के लेकिन उसका भले अवैव आत्मक कोई कार्य हो? नहीं होता है अतएव पृथ्वी जल तेजवाई के चारों के परमाणु आकाश काल दिप्यात्म मन इनको छोड़कर बाकी क्या रह गया आपके पास पृथ्वी जल तेज वायु का कार्य आपका जो जगत है उसी को जन्य द्रवी हैं उसी को अवयवी कहने से भी काम चल जाए कि दृण को अवयवी है उसके जितना ब्रह्मांड सब ये सब अवयवी होते हैं तो जन्य द्रव्य मात्र अवयव संयोग से वसमय कारणत्मा अवयवी अर्थात तो जन्य द्रव्य मात्र के प्रति सामान्य है अवयगत तो संयोग ही असंवाय कारण होता है असंवाय कारण इसलिए पटात्मक कार्य पटात्मक कार्य के प्रति तद अवयुदा कौन है? तंतु उन तंतुओं का जो संयोग है तंतु क्या है अवयवाह उनका संयोग अर्थात तंतु संयोग तद अवय तंतु उनके संयोगशी व असमय कारण दर्शन प्रथम उदाह योग पटसे इस उदाहरण को मूल में कहा तंतु संयोग पटस्तु असमय कारण किसका पट का यथा तंतु संयोग पटस् ऐसा मूल में कहा यथा ऋषि को न्यायोजनी कर व्याख्या कर रहे हैं यथा तंतु संयोग पटात्मक कार्य सह ये तंतु संयोग कैसा है पटात्मक कार्य के साथ में कहा रह रहा है तंत पटात्मक कार्य के साथ में ये रह रहा है क्या तंतु संयोग कैसा है वह पटात्मक कार्य के साथ में तंतुओं में कस्म अर्थे क्या तंतुषु संवाय सम्बन्धे न कारणम कारण समवा संबंध से रहता हुआ कारण भी है अतएव तंत्र संयोग पट के प्रति असमय कारण कहा जाएगा विद्यमान संबंध है पदं कार्य प्रति तंत्र संयोग असमय कारण वित्यता इसलिए पटात्मक कार्य के प्रति तंत्र संयोग क्या हो गया कार्य के साथ यह तंतु रूप अवय में रहने कौन है वो तंतु संयोग शुरू में स्ने से करना पड़ेगा तंतु संयोग कैसा है तंतु संयोग पटात्म कारेण सह एक अवय तंतु कैसा है वो का समवाय कारणात्मक समवाये न सत्ण भी होती तस्मा तंतु संयोग पटाक में कार्य से असमवाय कारण बहुत जो शुरू हमें से कारण कोटि से चलेगा फिर कारण में आगे समाप्त सुमा। तंतु संयोग कार्य के साथ एक अधिकरण में समवाय समझ रहते हुए कारण है अतएव तंतु संयोग पट के प्रति असम ऐसे बोलने की शैली हो कारण से शुरू करनी है उसी कारण में जाना करेंगे देखिए अभी दूसरे हिस्से में द्वितीयमा सम्वायि कारणी अकार सेयि कारण कारणेन सह पटरूप पूरी कारण सटरसम वह कारण भूतपटन साहित्य स्वास लौट पटू अर्थावगत कार्य क्या हो जाएगा तंत्र पट रूपादि तो क्या है वो अवयवी गत गुण है संवाय कारण न कौन पटेन पट के साथ में समवाय सम्बंध है एक अधिक्रण एक संतोष कुछ पट का भी जो संवाय कारण उसमें तंत्रुपादि के साथ में रह रहा है और जो तंत्रुपाधि रह कैसे हैं वो भी समवायद होता हुआ कारण अत तंत्रुप जो अवैवगत गुण है वो अवैवगत गुणों के पटात्मक कार्य के प्रति कारण असम कार्य इसमक समवायिक कारण भूतिन ना पटरूप का जो समवाय कारण पटरूप का समवा कारणी भूत पटेन सारण क्या होगा स्व पटरूपादि उनका समय कारण कौन पट इसके साथ में कि साक्षात पटरूप जो तंतु में नहीं हो सकता इसीलिए पटरूप को पट के द्वारा हम तंतु में लाएंगे और वही तंत्रूप है इधर से एक अधिकरण बना रहे हैं यदि ये, ये प्रक्रिया मूल के अनुसार बता रहे है। फिर न्याय थोड़ा प्रक्रिया मोटा मोटी बुद्धि वालों के लिए ठीक है बाद में असली वो है समझने के लिए शुरू में ये लेना है तो स्वारी पटरूपाधि के कारण है ना कौन पटेना संवाय कारण होता कौन पट उसके साथ एक अभिक्रण कौन होगा संवाय कारण है किसका पट का भी समवाय कारण कौन तंतु तंतुओं में संवाय संबद्ध हुए समवाय सम अर्थात समवाय संबद्ध होते हुए कारण जो कारण रूप है कौन अवयगत गुण अर्थात तंत्र उपाधि वे किस पट उपाधि के प्रति असमवाय कारण कामे कारणे न पट रूप का जो समवायि कारण भूतेन सह पट रूप का जो कारणी भूत पटेन सह पट रूप का समवायि कारण पट उसके साथ एक तंत्रुपे या तंत्र रूप है मतलब तंत्रत्म थे तंत्रु इसलिए टिप्पण कारण स्पष्ट कर दिया स्व कार्य संवाय कारण पटेल से एक तंतव यहाँ जो रूप शब्द है गुणवाचक नहीं है रूप शब्द तंवात्म के एक अर्थे संवेद्यस्तिकार संवेद होता हुआ कारण होने इसे कौन है तंत्र जो तंत्रुप शब्द है गुणवाचक वो क्या है वो टगत रूपस असमवाय कारण पटगत रूप के प्रति वह असम कारण हो जाता अब न्याय बुद्ध निकार इस प्रक्रिया को हटा करके ये प्रक्रिया है जहां पटरूपा का कार्य पैदा हो रहा है वहां कारण को आप नहीं दिखा रहे हो कारण को और दिखा रहे हैं आप ऐसा हालत है इसके इसमें घड़ा पैदा हो गया और से कारण का मुंबई में वो कहते हैं उसका बापा रहता है इसीलिए कुड़ाल का पापा रहता है कुड़ाल यहाँ काम कर रहा है बाप मै इसे कारण वहां मान लो ये तो उचित नहीं है कार्य पैदा होता है कारण को वही आना चाहिए जैसा तो साक्षात हो जैसे यहां है चाहे परंपरा हो यहां जैसे लेकिन जहां कार्य पैदा होता है जिस अधिकरण में कार्य पैदा हो रहा है उसी अधिकरण में कार्य साक्षातत्व कारण जो है साक्षातत्व परंपरा होना चाहिए। भिन्ना अधिकरण में होना उचित नहीं अब यहां पट रूप पटरूपात्मक पट तो कार्य कहा पैदा हो रहा है पट में और कारण तंत्र कहां है तंतु में और उस तंतु में एकाधिकरण बना रहे हो ये उचित नहीं यदि शुरू में समझाने के लिए पट रूप पट जो है तंतु में पैदा हुआ है इसलिए पट रूप पट में रह रहा है पट तंतु में रह रहा है ऐसे कहकर आपको दिखाना उचित बनता है लेकिन वास्तविक प्रक्रिया वो है उसकी ओर जाने के लिए सामान्य लक्षण बना रहे जो दोनों के लिए समन्वय हो जाए वह सामान्य लक्षण क्या है समय संबंध आवच्छिन्न कार्यता निर्विध या समवाय स्वयं समय तत्व अन्य संबंध आवचिन्न या कारण या, या को कारण था ऐसा जोड़ेगा आश्रित समवा कारणत्म तदाश्रय असमय कारणत्तम कारण का जिसमें आ जावे उसका नाम असमय कारण कहा जाएगा संवाय संबंध आवचिन कारदा निर्भिता इनकी जो कार्य चाहे, पटो, चाहे रूपो, पट हो चाहे तंत्रूप हो पट वो कहा पैदा हो रहा है पट पैदा हो रहा अपने समय कारण तंत्र में संवाय संबंध से भी अपने समवा पट में संवाय समय पैदा हो रहा है इसलिए कार्यता समय संबंध क्या होगा हमेशा समवाय संबंध संवाय संबंध आवच्छना कार्यता कार्य कार्यनिष्ठा या कारणदा कार्य निष्ठा या कार्यता निरूपिता कारण था कार्यनिष्ठा या कार्यता तिरूपिता या कारणदा और कारणता कहा होनी चाहिए समवाय संबंध आवच्छिन्ना यहां पहले पक्ष में क्या है समवाय संबंध अवच्छिन्न हो चाहिए दूसरे में चाहिए। पहले वाला जो कारण है, इस कारण तक होता कौन है कारण अपना कारण हमें समवाय सम्बन्ध से रह रहा कारण कौन है तंतु संयोग उसका अधिकरण कौन है तंतु तंतु संयोग तंतु में समवाय संबंध विद्यमान है इसलिए यहाँ कार्यता संबंध भी सम्वाय है कारण का संवाय है भी समवाय कार्यता समय है संबंध संबंध दूसरे लक्षण में संवाय संबंध है किंतु तो कारण संबंध क्या हो जाएगा वहां स्व संवाय संवे जो कोष्ट में दिखाया हुआ palavra, स्वा, samvai, samvai, tay, यह है स्व संवाय संवे ये संबंध है कारण का संबंध ऐसे करने पर अपने कारण व पट में एक अधिकरण में स्व अधिकरण में ही उसको कारण मिल जाता कौन है पट पट पट उसी में में उसको कारण कारण भी मिल मिल गया गया कौन सा कारण मिल गया। इन में कैसे आया सुमन इस तरह से जहाँ कार्य पैदा हो रहा है वही कारण भी आ गया कार्य पटरूप है वो पैदा हो रहा था पट में वहां कारण आ गया अभी कैसे स्व संवाय समेतत समझ से रूप को पट में आप अपनाए इसलिए एक अधिकरण वास्तव में ऐसा होना चाहिए तब जाके एक लक्षण बन गया स्व संवाय और स्व संवाय समेतत सम्बन्ध से कारण कारण कम ले लो इसलिए हम क्या कहेंगे वर्तमान स्थल के लिए संवाय संबंध संवाय समवाय पठकताविन्न समय संबंध अवच्छिन्न और वर्तमान कार्य कौन है पठत्तावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता समवाय सम्बन्ध अवच्छि तंतु संयोग निष्ठा या कारणता क्या कारण्न भी कह सकते हैं समवाय संबंध अवच्छिन्न तंतु संयोग निष्ठा या कारणता तार कारण है तंतु संयोगे अतएव पटं प्रकार पटूनिष्ठाया कार्यता निर्विदा निर्मता कशो स्वय समय तत्द आवच्छिन्नाषायाश्रय तम तंत्रे अतएव तंत्र इस चीज को घटा रहे देखिए सामान्योधनी कार्यता निरूपिता समवाय संबंध आवच्छिन्न कार्यता क्या लेना कोई भी कार्य ले वर्तमान में पढ़तावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता पढ़क्तावच्छिन्न पड़निष्ट कार्यदा वर्तमान में निरूपिता या वाला पत्र लूंगा तो क्यों समय अन्य पड़ेगा जब पटी लूंगा तो क्यों को ले लो संबंध संबंध आवचिन्हा तंत्र संयोगत्वत्न तंत्र संयोग कारणत्ता चिन्ह तंत्र संयोगा या कारण था समवाय समिन्न असम कारण उदाह द्रव्य भूत द्रव्य द्रव्य शब्द से लेना, उदाहरण के असमवय कारणी भूत अवय संयोगाद समय संबंध आवच्छता आवचन कारदान समवाय संबंध निष्ठा कारणी का आप असम कारण ढूंढेंगे जन्य द्रव्य अर्थात अवयवी द्रव्य है ना जन्य द्रव्य का ही आप कारण ढूंढोगे नित्य द्रव्यों का कहा कारण होगा अजन्य द्रव्यों का तो कारण होता ही नहीं है वहां ढूंढने का प्रश्न नहीं इसलिए जन्य द्रव्य रंग कन्हे से अवैवी द्रव्य होगा जब आप असमय का ढूंढने लगेंगे क्या होगा वह समवाय संबंधावच्छिन्न दृष्टान रहिए घटकतावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय संबंध आवचिन्हव छिन्न या घटनिष्ठा कार्यता उष्य निरूपिता समवाय संबंध आवच्छिन्ना कपाल द्वेशा कारणता अर्थात समवाय संबंध अवच्छिन्ना कारण्तावच्छिन्न कपालद्व संयोग इस समय हम कपालद्वेश कारणत्व देख रहा हूँ इसलिए संवाय समवाय संबंधावच्छिन्न तब लक्षण भी घटेगा लक्षण क्या कहाता संवेदम का ना? भी होनी चाहिए कारण भी होना चाहिए उसका कारणत्व होना जरूरी है इसलिए क्या कहेंगे हम समवाय संबंध अवच्छिन्न कारण आवच्छिन्न कपालय संयोग निष्ठा कारणता कार्य कारणता कहा रहेगी कपाल देश संयोग में अतएव कपाल संयोग प्रति असम था कपालद्वेश रहेगी कपाल संयोग में रहेगी आद्य पदन आदि पतन क्रियायाद्य सिंधन क्रिया अंत गुर्रवत् असमय कारण इसी प्रकार से आद्य पतन और आद्य संदन आद्य पतन के प्रति असमय कारण गुरुत्व हो जाएगा आदि सिंधन के प्रति असमय कारण द्रवत सांसिध्रवत हो जाएगा क्योंकि आदि पतन क्रिया कहा हो रही है पाषाण में तो जो भी चीज गिर रहा है हम दृष्टांत के लिए देंगे पाषाण एक पत्थर ऊपर से गिरने शुरू हुआ जो गिरने के लिए उन्मुख पत्थर है जा रहा था ऊपर ऊपर जाते, जाते जाते जाते अब गिरने की ओर उन्मुख हुआ का कारण जो है उस पतन है। उस है, रूपी क्रिया का कारण में ढूंढना है तो पहले देखिए आद्य पतन रहता कहा है समवाय समुद से समवाय समुद्ध से आपका कार्य रूपा जो आद्य पतन है वो कहा रहेगा पाषाण में और उस पाषाण में समवाय समुद्र से रहने वाला जो कि पतन के प्रतिकारण कारण भी हो ऐसा वस्तु कौन है वो है गुरुत्व इसे शुरू करूंगा गुरुत्व से गुरुत्व कैसा है वो कार्य न सह गुरुत्व जो है कैसा है अपना कार्य कौन आदि पतन क्रिया उसके साथ एक स्विन्द अर्थे अर्थात पाषाणे संवाय संबंध देन सत्य समवाय संबंध से रहते हुए कारणम अपनी बहुत अतवा गुरुत्व आद्य पत्र प्रति असमवाय कारणम शुरू किया गुरुत्व से आएंगे लौट के गुरुत्व कारण था को गुरुत्व बिठाना है इसी प्रकार से आद्य सेन्धन हो रहा है कहा होगा वो हो? जल बिंदु में और वह चले बिंदुओं में आदि सिंधनात्मक क्रिया समवाय संबंध से हो रहा है इसे समय संबंध आवच्छना आद्य आदि सिंधन निष्ठा कार्यता तरूपिता कारणता कहाँ है द्रवत्व में द्रवत्व में कारणदा ता द्रवत्व में आएगी तो कारणता द्रवत्व में आना है इसे हम क्या कहेंगे द्रवत्व कार्य न सह द्रवत्व कैसा है अपना कार्य कौन आदि चिंतन उसके सहित एक अर्थे अर्थात जल बिंदु समवेतम सत्कार समवाय सम्बन्ध होता हुआ कारण भी है कौन द्रवत्व अतएव द्रवत्व क्या है आदि चिंतनात्मक तो कार्य के प्रति असमय कारण है इसी को न्यायिक भाषा में कहना है सीधे सीधे कह सकते हैं संवाय समवाय संबंध आवचिन्न आदिपतनताविन्न आदि पतनि समवाय संबंध आवचिन्न कारण आविन्न गुरुत्वनिष्ठ कारणता तदाश्रित गुरुत्व अतएव गुरुत्व आदिपतन प्रति असमवाय कारण तरह बध्यवचिंदन निष्ठा तू संबंध आवत्वता अतएव द्रवत्व आदि सेंदन प्रति असमवाय कारण अवैव गुण अब देखिए आदि पतन क्रियाया आद्य पतन क्रिया प्रति आदि सिंधन क्रिया प्रति चम संबंधी नहीं वह तय तो कारण इसलिए ये पैरा लक्षण जैसे आपने अवैव के लिए देखा उसी प्रकार से दो गुण के प्रति दो क्रिया के प्रति भी आ रहा यही लक्षण यदि भी लक्षण सामान्य रूपे न अवियों के लिए था जन्य द्रव्य के लिए कहा था नहीं दो ऐसा चीज है जहां पर पहला लक्षणी आता है कौन से दो आदि क्रिया और आदि क्रिया रूपी कर्म इन दो कर्म के प्रति भी पहला लक्षणी घटेगा पहला लक्षण ही जाएगा बाकी समस्त गुणों के प्रति दूसरा लक्षण ही रहेगा बाकी क्रियाओं के प्रति भी दूसरा लक्षण ही रहेगा वेगाधि क्रिया है इसके प्रति थी दूसरा लक्षण कार्य आदि पतन कार्य हो जाएगा गुरुत्व कारण हो जाएगा और आधार या पासाण हो, जाए हो जाएगा कसम यह राज्य हो जाएगा एक जल बिंदु हो जाएगा अच्छा अवय गुण भूत घट पट रूपाद आप कह रहे हैं दूसरा गत जो गुण है अवयवी जो गुण घट रूप पट रूप मठरूप आदि में तो अवय गुणी भूत अवय में जो गुणीभूत कौन है कपाल रूप तंत्र उपाधे कपाल रूप तंत्र उपाधि क्या हो जाएगा कारण हो जाएगा है या नही? नहीं कैसे वही समझा रहे स्वपद ग्राह्य स्वपद से क्या लेना वो स्वपद से दूसरे लक्षण को रहे हैं स्वपद से तंत्र रूप कपाल रूप उनको लेना अवयगत गुणों को जो की असमयकरण होना है जिन्हें उनको ग्रहण करना है स्वपद से स्वपद ग्राह्य हो गया कपाल तंत्र रूपादि उसका समवाई कौन कपाल अथवा तंतो उसका समवाय कौन है तंतो कपाल जो कि उस तंत्र या कपाल रूप का समवाय कारण इसलिए उसको हम समवायी कहते हैं स्व समवाई तंत्र आदि वहां समवेद उसमें समय समय से रहता कौन है उस तंतु में या में से कौन रह रहा है पट रह रहा है अथवा घट रह रहा है हो उस में ये ये भी भी है है इसको ले लिया से संवेद कौन हो जाएगा दूसरा पट अथवा घट ठीक पट घटा दी हुई कह रहे हैं संवेद तो संबंध है नहीं वह घट पटा दो सत्वात उस संबंध के तरह कहा है वो घट पटादियों में कौन आ गया तंत्र कपाल रूप रूपाधि घटपटादी में आ गए उसी अधिकरण में घटरूप पट रुप पैदा हो रहा है सत्वाद कारणत्म तत्मदिन्न अर्थात स्वसवाय समय तत्व संबंध आवच्छिन्न स्वसवयी कारणता का आश्रय तम अवैव भूत कपाल रूप तंत्रुपादियों में वर्तते अवय में जो गुणी भूत है अवय में जो गुण रूप से विद्यमान है कौन कौन तंदरूप का बाल रूप आदि हो में ताज कारण आ गया स्वसमय समेत संबंध से इसलिए कारणे न्या कहूंगा स्वसमय समेतत्व संबंधे न कारण कौन है समवाई ये वाला पहले कारण से हम पट लेते थे ना अब बदल दिया है कारण में कारण न साह तंतुनाव कारणेन तंतुनाश एक अर्थे पटे पट रूपये अब एक क्या कर दिया पहले तंतु में ले रहे थे अब ले लिया पट एक का स्वरूप ही बदल गया और दूसरे पक्ष जो न्याय कार्य बता रहे हैं क्योंकि नियम है में जिसमें अधिकरण कार्यपादे जिस अधिकार में कार्य पैदा हो रहा है वही रहना चाहिए कारण को और अब कार्य को परंपरा संबंध से किसी अधिकरण में ले जाओ वहां कारण को दिखाओ वो ठीक नहीं जैसे इसमें किया पटरुप को कार्य को परंपरा संबंध से तंतु में ले गए वहां कारण को तो आप दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं क्योंकि परंपरा संबंध से भले पटरूप तंतु में रह रहा है इन पटरूप तंतु में पैदा होता है क्या पटरूप तो पट में ही पैदा होने वाला है भले परंपरा से कहीं भी दिखाओ आप परंपरा संबंध है ना उसको आप कहीं भी भले दिखा लीजिएगा पैदा कहां होगा होगा तो पट में ही वहां लेकिन कारण कहां है इसीलिए न्यायोधन कार ने उस नव न्यायिकों के सिद्धांत को मन में रखते हुए वो प्रक्रिया को अपना के स्वयं समेत पट में ले आए जहाँ पट रूप पैदा हो रहा एक इस प्रक्रिया से सारा समाधान हो जाता है तो असमवाय कारण का लक्षण जिन लोगों के लिए दोबारा चाहिए था हो गया चाहे पूरा सुने ना सुने अब फिर आगे बढ़ते हैं अगला लड़कार में निमित्त कारणम लक्ष्य अब निमित कारण को लक्षण बना रहे हैं तदुभय कारणम निमित्त कारणम ये उन दोनों से भिन्न जो कारण होते हैं जितने भी पाकि कारण समुदाय हैं उन सारे कारण समुदायों को निमित्त कारण समवाय असमवाई इन दोनों से भिन्न और जो जो कारण सामग्री की जरूरत पड़ता है उन सभी का नाम निमित्त कारण है यथा तुरीवे मदिकम जैसा कि तुरी है वेम है इत्यादि पटके के प्रति जुलाहा व्यक्ति है अनेकों कारणों जुड़ेंगे तो सब कारणों को निमित्त कारण में ले लेना समवाय कारण भिन्न असम कारण भिन्न सतिक कारणत्तम तो निमित कारण से लक्षण विद्यार जो समवाय कारण से भिन्न है और असमवय कारण से भिन्न है ऐसे कारण का नाम निमित्त कारण हुआ करेगा ये लक्षण कर दिया केवल समय कारण भिन्नत्व हम कह लेंगे तो कहां चला जाएगा, चला जाएगा गुण में क्रिया में समय में सामान सामान्य में, विषय इसलिए असमय कारण भिन्नत्व कहना चाहिए असमय कारण भिन्नत्व कहूंगा तो द्रव्य में चला जाएगा कि द्रव्य हमेशा समय कारण होती है कारण तो होती गुण और ही हमेशा असम तो इसलिए क्या करें तो दोनों शब्द दे दो समय कारण भिन्न सदी असमय कारण तुम कहने भिन्न क्या होगा द्रव्य गुण कर्म में तो जाएगा नहीं द्रव्य समय कारण होता है गुणकर्म असमय कारण होता है लक्षण चला जाएगा सामान्य विषय समय अभाव में इसलिए कारण तुम कह दो तो समय कारण सती असमय कारण भिन्न सती कारणत्वी तब जाकर करके निमित्त कारण का लक्षण पूरा हो जाता है इसे लिए क्रिया विशेषाद्याप्ति वारण कारण मिथि करणस निष्कृष्ट लक्षण करण किण का निष्कृष्ट लक्षण क्या है पहले आपने करण का लक्षण पढ़ा था असाधारण कारणम करणम उसमें जोड़ा था व्यापार वत्सित असारण कारणम करणम उसमें और एक विशेषण जोड़ दिया था द्रव्यान व्यापार व्यस्थिति असाधारण कारणम करणम ये पड़ा था लेकिन उसका भी और निचोड़ निकाल अब कारणों का पूरा चित्र आपके सामने साधारण कारण असाधारण तो तो कारण उस असारण कारण में भी समवाई असमवाई निमित नाम से इन्हीं में से एक करण होगा अब इसका निचोड़ निकाल इनमें से कैसा होगा वो इसे कदे तदेत त्रिविध कारण मध्य यद असाधारण कारणम तदेव कर्णम ऐसा भागे ना इन त्रिविध कारणों में से बीचों साधारण मान लो गए व्यापार वर्तमान द्रव्य अन्य मानो इन तीन में से ये होना चाहिए अंतिम से कौन होगा समवाय नहीं हो सकता समवाय नहीं हो सकता तो निमित कोटि में से एक नेक लेना पड़ता निमित कोटि में से ही एक ने वस्तु को लेना पड़ता और निमित कोटि में दंड ऐसा बहना और उनमें से दंड को ले लिया आपने कारण चक्र को छोड़ दिया कुल को छोड़ दिया जनक को जन के जन्म को तो कर करी दिया है उसको तो छोड़ ही दीजिए कुड़ाल जनक कारण था उसको भी आपने हटा निमित कारण है चक्र भी निमित कारण है जिस पर घट बन रहा है उसे छीवर है छीवर बोलते ना किसको जिस धागे से वो घड़े को पिंसल काट देता है एक विलक्षण धागा रखता है बनाते जाता यू बना दिया घड़े को जैसे बन गया खट से लेकर तुरंत दूसरा हाथ उसको उठा लेता है और उसको साइड दूसरा बनना शुरू करता है वो जिससे काटता है उसका नाम छिंग है वो भी निमित्त है ऐसे जितने भी आप जान पाएंगे उसने कारणों को ढूंढ लो वो सारे कारणों को निमित कारण मिल जाएंगे दंड को छोड़ो दंड को कहेंगे करण इसी प्रकार देखिए वही करण लक्षण उपसाधारण व्यापारे ना पहले जो कहा गया द्रव्य स्थिति व्यापार व्युस्थिति त्रिविद मध्य यदाधारण त्रिविद के बीच में जो असाधारण होता हुआ व्यापारवान होता हुआ रवि से जो भिन्न है उसी का नाम अन्य तंतुकाल संग्या तंतु कपाल संयोग उसमें भी अति व्याप्ति हो जाएगा तंतु कपाल का संयोग कार्यत्व अतिरिक्त पड़ताविन्न प्रति कारणत्व क्योंकि तंतुकपाल का संयोग भी क्या है कार्यत्व से अतिरिक्त पड़ताविन्न के प्रति कारण है ही संयोग है वो भी कारण बनेगा असाधारण तो और असाधारण संयोग तत्र विशेषण इसलिए उससे कर्णत्व की अतिव्याण बनाने का कारणत्व की अतिव्याप्ति वारण करने के लिए व्यापार यह कर्णलक्षण में विशेषण देना ही चाहिए और व्यापार जो मैंने पवित्र में दिखा दिया था यहाँ बारह न्याय भोजनी में व्यापारत्व छ्य जन जनकती दंड जन्य दंड जन्य घट घनकता भ्रम्यादिर दंड व्यापार तो दंड से जन्य कौन है भ्रमी और दंड से जन्य घट जनक भी वही भ्रमी है इसलिए भ्रम्यादि के अंदर दंड के गजन्य दंड में दंड के व्यापार वत्ता आ गया दंड में ब्रह्म आदि रूपी व्यापार वाला कौन हो गया दंड हो एवं कपाल संयोग तंतु संयोग आदि रपी कपाल तंत आदि व्यापारत्म कपाल तंत आदि जन सदी कपाल तंत्र आदि जन्य घटपटाद जन इधर से कपाल संयोग तंतु संयोग में भी समस्या क्या हो जाएगा कपाल तंत्र आदि व्यापारत्व हो जाएगा उसमें क्योंकि कपाल संयोग कैसा पैदा हो रहा है कपालों से पैदा तत्व के व्यापार का लक्षण कपाल संयोग में भी जा रहा है क्योंकि कपाल से जन्य है कपाल संयोग ठीक और कपाल जन्य कौन है घट इसका जन तत्व इसका जन तत्व ये भी कृपा संयोग में आ गया अजन्य सदी अजन्य जनक नहीं आया व्यापार का लक्षण संयोग में असमवाय कारण में कारणत्व का लक्षण क्या व्यक्ति और है क्या असमवाय कारण था अब उसको मानना पड़ेगा कारण क्योंकि व्यापार तत्व तो भी है उसमें व्यापार वत्व आ गया ना क्या देख रहा व्यापार आ गया ना उसमें तो ये क्या हो जाएगा कपाल थो. ये व्यापार हो गया ठीक है कपाल से क्या हो गया व्यापार तार्स व्यापार वाला कौन है कपाल कपाल क्या था आपका संवाय कारण था वो हो जाएगा संवाय कारण कोई नहीं समय कारण बोल रहा हूं वो हो जाएगा आपका कारण कारण कहीं व्यापार वस्तु भी आ गया ना इसमें कपाल में क्या हो गया व्यापार वत्तु आया और असाधारण था उसमें क्षण क्या था व्यापार असाधारण कारण करेंगे क्या करना पड़ा द्रव्य निपाल क्या है द्रव्य है द्रव्य नि सती व्यापार वे यद यदिविध कारण कारणमध्य असाधारण तदेव करण्य जो द्रव्य से भिन्न हो व्यापारवान भी हो और पूर्वोक्विध कारणों में से असाधारण जो कारण होगा उसका नाम करण होगा ऐसे कर्ण करना कपाल में अति व्याप्ति न कपाल संयोग में अति व्याप्ति कहीं भी व्याप्ति नहीं होगा हाँ केवल दंड विषण ठीक है कपाल तंत्र घटपटाल जनकत्वा कारण लक्षणे असाधारण विशेषण अनुपाद आने और मानव लक्षण असाधारण शब्द नहीं देते तुम तो साधारण कारणों को ले लेंगे कारण ले लोगे तो ईश्वर अदृष्ट ये भी सब क्या हो जाएगा कारण होने लग जाएंगे कारण लक्षणे असाधारण विशेषण अनुपादाने ईश्वर अदृष्टादेरअी व्यापार वत् तरण सर में अदृष्ट में सभी में व्यापार तत्व भी रहेगा द्रव्य अन्य भी है तो ईश्वर कैसे तत्व तो हमारा ईश्वर का इच्छा ईश्वर का ज्ञान ईश्वर का प्रयत्न ये तीनों गुण है और रकृष्ठ भी क्या है धर्माधरण कुंडीपा एक गुण है द्रव्य से भिन्न ही है व्यापारवान भी है कारण भी है लक्षण का हो गया इसलिए क्या कहना पड़ा असाधारण शब्द साधारण जो कारण गुण है उनमें लक्षण का नहीं होगा आधा तत्राति इति ये विशेषण देना इस प्रकार से त्रिविध कारणों का विचार और सामान्य रूपेण कार्य और कारण का लक्षण का विचार ही समाप्त हो इसके पश्चात वापस लौटते हैं यथार्थ में प्रमा जो आपने पढ़ा है उस प्रमा का कारण क्या है और उस प्रमा का लक्षण क्या है प्रमा का सामान्य लक्षण आपने पढ़ लिए हैं है ना तथि तत्प्रकार को अनुभव हो यथार्थ अनुभव सैव प्रमा तुच्छे थे प्रमा सामान्य का लक्षण आपने पढ़ा उसी संदर्भ में प्रमा के कर्ण भी चार प्रकार के होते हैं कह दिए तो कर्ण क्या है जानने की इच्छा हुई तो असाधारण कारण के दिया तो कारण शब्द का जानने की इच्छा हुई और कारण का लक्षण में कार्य शब्द प्रयोग कर दिया तो कार्य का लक्षण भी करना पड़ा प्रासंगिक कारण के विस्तृत विचार साधारण असाधारण के लक्षण और असाधारण की त्रिविधता समय ऐसा निमित्त और उसको आधार पर बना हुआ अंतिम निष्कृष्ट कर्ण का लक्षण आपने कर लिया अतएव अब आप सही मायने में करण का वास्तविक अर्थ को जानते हो अतव प्रमा का करण चार प्रकार की प्रमा का चार प्रकार का जो करण कहा गया था उसी के आधार पर प्रमा का कर्ण बुद्ध प्रमाण का लक्षण अब करने जा रहे हैं और उसमें भी सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष प्रमाक में प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण कि प्रत्यक्ष प्रमा के करण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका लक्षण क्या है प्रत्यक्ष प्रमा का करण क्या होगा प्रत्यक्ष प्रमाण उसका भी निचोड़ देंगे वह कौन बाद बताएं तथा प्रत्यक्ष ज्ञान करण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान करण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्षानुभूति जिसको कहा जाता है उसका जो कारण होगा उसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमा का भी प्रत्यक्ष प्रमाण का भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमा का प्रमाण क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण नाम एक लेकिन वस्तु दो है नाम तो प्रत्यक्ष रख दिया है दोनों का प्रमा का भी नाम प्रत्यक्ष है कर्णभूत प्रमाण का भी नाम प्रत्यक्ष प्रमाण साधन है और प्रमा साध्य है साधन का भी नाम प्रत्यक्ष है साधि का भी नाम प्रत्यक्ष है यहां पर विचित्रता है ऐसे जगहों में शब्दों को लेकर भ्रांति हो जाती है से बोलते बड़ा सतर्कतापूर्वक बोलना पड़ेगा प्रत्यक्ष प्रमा बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा हूँ केवल प्रत्यक्ष अब बोलोगे तो समझ में नहीं है क्या बोलना चाहता है प्रत्यक्ष क्या प्रमा की प्रमाण विकल्प है ना वहां की दो वस्तुओं का एक नाम रखने पर समस्या होता है ना हमारे ऐसी समस्या हो जाएगा अब दो गणेश गणेश नंबर वन गणेश नंबर टू ऐसा बोलना पड़ेगा कुछ नो तो अंतर करना पड़े अब दो है एक नाम वाले हो जाए तो समस्या होगी बुलाने में एक को बुलाओ तो दूसरा आ जाएगा उसको बुलाओ तो ये आ जाएगा काम तो होना नहीं तो इसीलिए वहां करना है के कुछ न कुछ विशेषण देना पड़ेगा ठीक है इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण दो शब्द प्रमा और प्रमाण साफ बोलना पड़ेगा भेल करने के जब भी प्रतिशत प्रयोग करेंगे साथ में जरूर आपको बोलना है परमा अथवा